एपिसोड 258 निर्दयी आते ये लाश एक महिला की है उसका नाम सुनीता मेहता पता चला था मुंबई के कांदीवली इलाके की रहने वाली है और उसकी उम्र इस वक्त तकरीबन तिहत्तर साल है नैना ने अपने हाथ में लिए हुए पेपर को पढ़ते हुए बताया ये औरत तीन साल से लापता थी इसके घरवालों ने बताया कि ये कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए बाहर मार्केट गई हुई थी और तब इसे गायब थी इसकी फैमिली तब से लगातार इसे खोजने में लगी हुई थी लेकिन कुछ भी पता नहीं चला है नैना ने आगे बताया लेकिन यह बात सुनकर कुछ इन्वेस्टिगेटर्स सदमे में आ गए उन्होंने कहा यह औरत पहले पर्यावरण विभाग में काम करती थी और इसकी सैलरी भी नॉर्मल ही थी और इसे रिटायर हुए भी कई साल हो चुके है तो फिर इसे कोई क्यों मारेगा आखिर इसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है मैंने खुद सुनीता मेहता के गायब होने की एफ पढ़ी नैना ने जवाब दिया उनके फैमिली वालों का भी यही कहना है कि सुनीता की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और ना उन लोगों की किसी के साथ कोई रंजिश है तो मुझे नहीं लगता कि यह बदले की नीयत से किया गया होगा कहानी कुछ और ही है तब तो ये केस और पेचीदा हो गया संगीता बोल पड़ी कहीं ये मर्डर बैंक की रॉबरी से रिलेटेड तो नहीं है मैडम मैंने पता किया है कि राघव ने नैना की तरफ देखते हुए कहा ये जिस वैक्यूम पॉलीथिन में सुनीता मेहता की डेड बॉडी को पैक किया गया है वो कोई नॉर्मल पॉलिथीन नहीं है दरअसल ये इम्पोर्टेंट है और ज्यादातर इस तरह की वैक्यूम पैकिंग कोरिया से आने वाले सामानों में हो करके आती है साथ ही जिस मशीन के द्वारा इस वॉल्यूम पैकिंग को किया गया है वो मशीन भी काफी ही होगी मैंने कुछ लोगों को इस मशीन के बारे में पता लगाने के लिए लगा रखा है गुड वर्क नैना ने कहा और हमने इस लॉकर रूम के बॉक्स के बारे में भी पता लगाने की थोड़ी बहुत कोशिश की है वैसे इस लॉकर को लेकर बैंक की प्राइवेसी पॉलिसी बहुत सख्त होती है इसलिए हम ये नहीं जान सकते हैं कि लॉकर के भीतर क्या रखा है लेकिन फिर भी हमने बाहर बाहर से कुछ पता लगाने की कोशिश की है देव कुछ पता चला यस मैडम देव ने तुरंत ही जवाब दिया ये बॉक्स किसी सोमानी चक्रवर्ती नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है इस लड़की की उम्र इस वक्त तकरीबन अट्ठाईस साल है और ये लड़की भी पिछले पांच सालों से लापता है अब तो सारे इन्वेस्टिगेटर्स के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा सब हैरत में पड़ गए और सोचने लग गए कि आखिर इस लड़की का डेड बॉडी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है तो मानी चक्रवर्ती नैरा ने ने ने उसका नाम कुछ सोचते हुए दोबारा से लिया अच्छा और कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में ये पांच साल पहले लापता हुई थी और उस वक्त इसकी उम्र बस तेईस साल ही थी लापता होने के वक्त ये जॉबलेस थी और किसी कपड़े के मिल के पास रहती थी तभी ये गहरी सोच में पड़ गए सब लोग अपने अपने अनुसार इस लड़की के बारे में सोचने लगे लेकिन किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था तभी अमित नैना की तरफ देखते हुए बोल पड़ा मैडम मैंने बैंक मैनेजर से बात करके लॉकर रूम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली है मैनेजर ने बताया कि लॉकर रूम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस महज एक फॉर्मेलिटी ही होती है रजिस्ट्रेशन कोई भी कर भी नाम से कराए और सामान कोई भी रखे इसमें बैंक को ज्यादा लेना देना नहीं होता है मेन चीज होती है लॉकर की चाबी और बैंक द्वारा दिया गया मैनेजर मतलब ने तो मुझे यही बताया की लॉकर के अंदर चाहे कोई भी कीमती सामान रखे या नकद रुपए ही क्यों ना रख दे बैंक कुछ भी चेक नहीं करती है यहाँ तक के अगर लॉकर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाला मेल है या फिर बाद में कोई फीमेल ही आकर लॉकर यूज कर रही है तब भी बैंक वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। देखो श्रेयस शिंदे बोल पड़े अगर बैंक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए काम करे तो फिर हमारा काम कितना आसान हो जाता है लेकिन बैंक की भी अपनी पॉलिसी है अब जरा सोचो अगर किसी की चाबी खो जाए पासवर्ड खो जाए तो फिर कोई आदमी इसमें सामान रखकर कहीं चला जाए और लौट कर ना आए तो उसका पूरा सामान बैंक के पास आ जाएगा मैडम ये जिस लॉकर में लाश मिली है ये तीन साल पहले रजिस्टर्ड किया गया था और जब से ये के अंदर रखी गई है तब से यह कभी ओपन भी नहीं हुआ है बैंक मैनेजर ने लॉकर का पासवर्ड देख बताया अमित ने आगे बताया ओ इसका मतलब अगर ये रॉबरी ना हुई होती तो हमें इस लाश का भी पता ही नहीं चलता राघव ने हैरान होते हुए कहा कम से कम दस साल दस साल तो ना ही चलता राघव बीच में ही बोल पड़ा लॉकर रूम को जब एक बार रजिस्टर्ड किया जाता है तो बैंक एक बार में ही दस साल का चार्ज ले लेती है फिर अगर दस साल बाद भी कोई नहीं आता तब जाकर बैंक वाले इसे खोलते हैं। दस साल नहीं कम से कम पचास साल संगीता बीच में ही बोल पड़ी रजिस्ट्रेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी बैंक पचास साल तक लेट फीस लगाता रहता है और अगर इस बीच कोई आ गया तो वो लेट फीस देकर अपना लॉकर ले सकता है ओ पचास मतलब साठ या सत्तर साल तक किसी को पता ही नहीं चलता कि लॉकर के अंदर किसी की लाश पड़ी हुई है मतलब किसी को मार कर डेड बॉडी छुपाने के लिए बैंक लॉकर से बेहतर कोई जगह है ही नहीं कमाल है राघव ने कहा तभी किसी इन्वेस्टिगेटर ने नैना से पूछा अच्छा मैडम ये सुनीता मेहता के मरने की वजह का कुछ पता चला है अभी कुछ पुख्ता तो नहीं हुआ लेकिन फोरेंसिक टीम ने अपनी शुरुआती जाँच में बताया कि जिस वक्त उसकी मौत हुई वो डिहाइड्रेट थी यानी कि पानी बिल्कुल नहीं था शरीर में और बॉडी में प्रोटीन और विटामिन की भी मात्रा ना के बराबर थी उसके बाद बॉडी की सिचुएशन देखते हुए उन्होंने आशंका जताई कि मारने के काफी दिनों पहले से उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला था तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मौत भूख के कारण हुई है नैना ने जवाब दिया ओ, कोई भला इतना निर्दयी कैसे हो सकता है किसी को जिंदा ही प्लास्टिक बैग में मरने के लिए छोड़ दिया हे भगवान लेकिन अभी ये सब बस एक अनुमान है कुछ भी श्योर नहीं है नैना ने कहा और हो सकता है कि बाद में कुछ और रिजल्ट निकल कर आए अच्छा देव ये बताओ तुमने सुनीता मेहता की फैमिली को इन्फॉर्म किया यस मैडम कर दिया है वो लोग आने ही वाले होंगे देव ने जवाब दिया ओके तो उनसे पूरी डिटेल ले लेना कुछ भी मिस ना होने पाए एक एक प्वाइंट चाहिए मुझे ओके नैना ने, ने, ने देव को समझाते हुए कहा ओके मैडम इतना कहकर देव उठ खड़ा हुआ और अपने काम में लग गया उसे अपना काम बड़ी सावधानी से करना था सुनीता मेहता की पूरी फैमिली हिस्ट्री निकालनी थी तो वो तुरंत ही अपनी ड्यूटी में जुट गया फिर नैना ने तुरंत ही राघव की तरफ देखते हुए कहा राघव तुम जाकर थोड़ा सोमानी चक्रवर्ती के बारे में पता लगाने की कोशिश करो वो कैसे गायब हुई और अभी जिंदा है या मर गई ये सब डिटेल निकाल कर दो ओके मैडम राघव भी उठ खड़ा हुआ और जाकर अपने काम में लग गया अभी की सिचुएशन को देखते हुए तो यही लग रहा है की इस बैंक रॉबरी का सुनीता मेहता की डेड बॉडी से कोई संबंध नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है कि लुटेरे बैंक का लॉकर लूटने की नीयत से यहाँ आए हुए थे और फिर जब उन्होंने लॉकर खोला तो वहां उन्हें डेड बॉडी मिल गई फिर डर के मारे वो डेड बॉडी वहीं छोड़कर भाग गए और हो सकता है कि उन्होंने डेड बॉडी मिलने के बाद और कोई लॉकर खोलने की हिम्मत भी ना दिखाई ने, ने कहा तभी वहां बैठे विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा एक काम अगर करें बैंक के रिकॉर्ड में इस लॉकर में सामान रखने की डेट और टाइम मैंशन है अब हम अगर बैंक के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके तीन साल पहले की सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखें, तो हो सकता है कि की पता चल जाए कि आखिर लॉकर रूम में डेड बॉडी रखने के लिए आया कौन था बैंक के पास तीन साल छोड़ो एक साल पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम घटिया ही है जितने जवाब वाह क्या बात है विक्रांत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा अच्छा तो बैंक के लॉकर रूम में काम करने वाले इम्प्लॉई को पकड़ उनसे पूछताछ कर सकते है जाहिर है की ये लॉकर बैंक का सबसे बड़ा लॉकर था और इतना बड़ा सूटकेस लेकर अगर कोई लॉकर रूम में रखने आया रहा होगा तो जरूर सभी ने नोटिस किया होगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने ध्यान नहीं दिया हम्म लॉकर रूम के सारे इम्प्लॉ ट्रांसफर हो चुके हैं पहले ही किसी ने उनसे बात करने की कोशिश की थी अब मुझे लग रहा है कि हमें उन सभी को नोटिस भेज कर यहां बुलाना पड़ेगा जैसे ही जतिन ने अपनी बात खत्म की तभी वहां पर देव चिल्लाता हुआ आया नैना मैडम नैना मैडम आप जल्दी फोरेंसिक डिपार्टमेंट चलिए बहुत गड़बड़ होगी